कमाल है ये लड़की कमाल की है होटल के कमरे में चारों तरफ देखने के बाद अनुष्का ने हैरान होते हुए कहा पूरा कमरा बिखरा पड़ा था और ये लोग जिस चीज की तलाश में यहां पहुंचे हुए थे वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था अनुष्का ने परेशान होते हुए विक्रांत से सवाल किया सर ये लड़की आपको मिली कैसे आज तक मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी थी ये कितनी शातिर है पहले तो आप इससे मिलने के बाद भी इसे समझ नहीं पाए फिर ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चकमा देकर यहां से फरार होगी और हम लोग इसके बारे में कुछ पता भी नहीं कर पा रहे हैं विक्रांत इस वक्त अनुष्का की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था वो इस पूरे कमरे को खंगाल चुका था सारे सामान इधर से उधर बिखेर चुका था लेकिन कहीं से कोई भी संकेत नहीं मिल रहा था विक्रांत इस वक्त पुरानी घटनाएं याद करके मेडिसिन किस जगह पर हो सकती है इसका अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था तभी वहां पर हर्षित पहुंचा उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर जब ये लड़की चोर बाजार से निकलकर भागी थी तब भागने के मात्र चौबीस मिनट बाद ही ये यहाँ होटल रूम में वापस आई थी और महज दो मिनट बाद ही अपना बैग पैक लेकर होटल से निकलते हुए देखी गई है सीसीटीवी फुटेज में वो भागते हुए साफ नजर आ रही है देखा देखा देखा सर स्पेशल टीम के मेंबर्स को भी चकमा देकर ये लड़की निकल गई हम लोग इतनी सारी फोर्स लेकर भी इसका कुछ नहीं कर सके चुप करो स्पेशल फोर्स वाले कोई भगवान होते हैं क्या हम भी तो इंसान ही हैं हर्ष ने अनुष्का को चुप कराते हुए कहा फिर उसने हर्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा रुको मैं पता लगाता हूँ ये लड़की कहाँ गई है क्या पता अभी शहर में ही हो इतना कहकर हर्ष तुरंत होटल रूम से निकलकर बाहर चला गया विक्रांत इस वक्त किसी और ख्याल में ही खोया हुआ था वह इन लोगों से किसी भी विषय पर बात नहीं कर रहा था इस वक्त विक्रांत का ध्यान सिर्फ रोही और उसके द्वारा चुराई गई दवाई पर लगा हुआ था वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उस दवा में ऐसा क्या था कि रूही ने अपनी जान इतने खतरे में डालकर उसे चुराने की कोशिश की वो दवा कहाँ से आई थी और मेंटल हॉस्पिटल में कैसे पहुंची विक्रांत को यह बात अच्छे से याद है कि जब मेंटल हॉस्पिटल में उसकी रूही के साथ फाइट हो रही थी तब रूही का बैग फट गया था और उसमें रखी मेडिसिन नीचे बिखर पड़ी थी लेकिन उस वक्त रूही ने मेडिसिन की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था वो तुरंत वहां से भाग गई थी फिर खुद विक्रांत ने वहां गिरी हुई मेडिसिन को उठाकर बैग में रखा था और उसे वापस होटल के कमरे में लेकर आया था अब अगर वो मेडिसिन इतनी ही इम्पोर्टेंट थी तो फिर रूही उसे छोड़कर क्यों भागी थी उसे किसी भी हालत में वो मेडिसिन छोड़कर भागना ही नहीं था इसी वजह से जब विक्रांत होटल में उस दवा को लेकर आया तो उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसे लगा कि ये कोई साधारण सी दवा है जिसे रूही चुराकर मार्केट में बेचने वाली थी अगर उस वक्त उसे तनेक भी शक हुआ होता कि ये दवा कोई मामूली दवा नहीं है तो फिर वो कभी भी रूही को बचकर भागने नहीं देता आखिर उस दवा में ऐसा क्या खास था जिसके लिए रूही अपनी जान खतरे में डालकर वापस होटल रूम में आई थी विक्रांत को एक बार के लिए शक हुआ कि तो तो कहीं वो दवा प्रोफेसर खुराना के घर में बने सेफ बॉक्स में से तो नहीं चुराई गई थी कहीं तो ऐसा तो नहीं कि उस दवा को प्रोफेसर खुराना ने ही रिसर्च करके बनाया हो लेकिन अगर ऐसा है और रूही ने वो दवा प्रोफेसर खुराना के बंगले से चुराई थी तो फिर वो मेंटल हॉस्पिटल क्या करने गई थी प्रोफेसर खुराना का सेफ बॉक्स रूही की दवा मेंटल हॉस्पिटल मेडिकल फार्मा के एम्प्लॉज का सीरियल मर्डर केस कहीं ये सब आपस में कनेक्टेड तो नहीं है इन सब का आपस में कुछ न कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है सबसे ज्यादा मिस्ट्री तो इस लड़की रूही को लेकर थी सबसे पहले तो ये लड़की देखने की बारे में पहले से कुछ पता रहा होता तो फिर इसे किसी भी कीमत पर भागने न देता उस वक्त जब ये सीवर लाइन से होकर भाग रही थी तभी अगर पूरी फोर्स लगा दिया होता तो भी इसे पकड़ लिया होता लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा है ना जाने कहाँ होगी ये अब तक क्या पता शहर छोड़कर भाग गई हो कहाँ मिलेगी अब वो इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में वो काफी मदद कर सकती है इसलिए उसका मिलना बहुत जरूरी है विक्रांत के दिमाग में फिर एक प्लान आया उसने एक बार से उस लड़की के गैंगस्टर साथी यानी कि रोनी और बाकी के चोरों को पूछताछ करने का प्लान बनाया लोगों से बात करने के बाद जरूर रूही के बारे में कुछ न कुछ पता चल सकता है लेकिन उससे पहले विक्रांत को अपने डुप्लीकेट टास्क को पूरा करना था अब दोपहर के दो बजने वाले थे और बहुत जल्द डुप्लीकेट टास्क शुरू होने वाला था आज वो किसी भी कीमत पर अपने डुप्लीकेट टास्क को मिस नहीं करना चाहता था इसलिए विक्रांत अपने साथी ही अनुष्का और हर्षित को साथ लेकर डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन पर पहुंच गया यह लोकेशन इस होटल से थोड़ी ही दूरी पर स्थित पेट मार्केट में था ये पेट मार्केट शहर के बॉर्डर पर स्थित था और मार्केट में पालतू जानवरों को खरीदने के लिए काफी सारी दुकान थी पेट मार्केट में पहुंचने के बाद विक्रांत अपने डुप्लीकेट टास्क के एग्जेक्ट लोकेशन को ढूंढने लगा वो सोच रहा था कि एक बार इस टास्क की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए तभी गाड़ी से बाहर निकलूंगा गाड़ी खुद विक्रांत ही ड्राइव कर रहा था वो काफी धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था अभी विक्रांत चौराहे से धीरे धीरे गुजर ही रहा था कि उसे अपने दायने तरफ रोड से एक वैन काफी स्पीड में बढ़ती हुई दिखाई पड़ी विक्रांत ने गाड़ी का इंडिकेटर देकर और हॉर्न बजा उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया लेकिन फिर भी वो वैन फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी विक्रांत ने तुरंत अपनी गाड़ी में ब्रेक लगा दिया लेकिन इसके बावजूद वो वैन फुल स्पीड में विक्रांत की गाड़ी के बोनट में हल्का सा टक्कर मारते हुए तेजी से सीधे ही निकल गई फक फक इसकी माँ की सालान ढाए क्या विक्रांत गुस्से में ओड़ वो ऐसे रोड के आवारा लोगों को सबक सिखाए बिना भला कैसे जाने दे सकता है विक्रांत ने तुरंत गाड़ी में गेयर चेंज करके इसे बाई दिशा में मोड़ दिया और फिर फुल स्पीड में उस वैन के पीछे साइरन बजाता हुआ चल पड़ा वैसे विक्रांत के लिए इस वक्त डुप्लीकेट टास्क पर पूरा करना बहुत इम्पोर्टेंट था लेकिन फिर भी वो अभी के लिए डुप्लीकेट टास्क को एक साइड में करके इस गाड़ी वाले को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ा विक्रांत को लगा कि शायद पुलिस का सायरन सुनने के बाद वो ड्राइवर गाड़ी को रोक देगा लेकिन ये शायद उसकी गलतफहमी थी क्योंकि तो पुलिस का सायरन सुनने के बाद गाड़ी और फुल स्पीड में भागती हुई नजर आने लगी इसकी किस साल मुझसे पंगा लेगा विक्रांत वैसे तो बहुत अच्छा ड्राइवर नहीं था लेकिन आज उसकी गलती नहीं थी और इस तरह से उसकी गाड़ी ठोकने के बाद ये वैन वाला भागने की कोशिश कर रहा था तो भला विक्रांत उसे कैसे जाने दे सकता था उसने गाड़ी के एक्सीटर पर और जोर देते हुए अपनी पुलिस कार को वैन के बिल्कुल पैरल में ला दिया लेकिन इस वैन में काला शीशा लगा हुआ था जिस वजह से अंदर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था फिर भी विक्रांत उसे बाहर से चिल्लाते हुए इशारे से गाड़ी रोकने के लिए, के लिए कह रहा था लेकिन वैन के ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय अपनी वैन को अचानक से दाएं तरफ दबाते हुए विक्रांत की गाड़ी को साइड मारने की कोशिश करने लगा वो तो अच्छा हुआ कि विक्रांत ने तुरंत ही गाड़ी में ब्रेक लगा दिया जिससे उसकी गाड़ी में टक्कर लगने से बच गई माँ की आंख ये सारा आज मेरे हाथों मरेगा विक्रांत ने फिर से गाड़ी का गियर चेंज किया और एक्सीटर पर जोर देते हुए वैन के पीछे भागने लगा आगे दिख रही सेकंड में ये लाइट रेड हो चुकी थी लेकिन वैन की स्पीड देखते हुए ऐसा कत ही नहीं लग रहा था कि ये रेड लाइट पर रुकने वाली है सला पागल है क्या तभी रोड की दूसरी तरफ की ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो चुकी थी और वहां से गाड़ियां निकलनी शुरू हो चुकी थी अभी ये वैन ट्रैफिक सिग्नल पार करके निकल ही रही थी कि अचानक से एक ट्रक ने इस वैन के साइड में टक्कर मारते हुए वे, वैन को दूर धकेल दिया टक्कर लगने के बाद ये गाड़ी सड़क पर कई चक्कर पलटते हुए दूर जाकर गिर पड़ी